श्री श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्क अथ तृतीयो तृतीय माया माया से पार होने की उपाय तथा तो ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण स्मरत स्म तिथो घो घरि भक्त्या भक्तियाजातया भक्त बिभ्रतुतान राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावे इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक में शरीर धारण करते हैं क्वचित्रुदंत अद्युत चिंतया क्वचित हसंत नंदंत बदंत लौकिका अनुशील पर उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले क्या करूं, कहां जाऊं किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान की लीला के स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं खिलखिलाकर हंसने लगते हैं कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं कभी मानो उन्हें सुना रहे हों इस प्रकार उनके गुणों का गान छोड़ देते हैं छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं कभी कभी उन्हें अपने पास ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं भागवता धर्मान सक्ष भक्त्यात तदुत्थया नारायण परो माया मंजर राजन जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है राज धान ब्र परमात्म निष्ठा वक्त भी ब्रह्म वित्तमा राजा निवि पूछा भर्षियों आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है पिप्पलायुवाच शोद्भव प्रलहेतुर हेतु यस्व जागर सुर सो सद्बिस््रियासुहृदया चरती येन संजीविता तद वेहि पर गेंद्र अ्पाचे जोगीश्वर ने कहा राजन जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं बनने वाला भी है और बनाने वाला भी परंतु स्वयं कारण रहित है जो स्वप्न जागृत और सुसुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रहता है जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण और अंतकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए नैतो विशते वागुतक्षुरात्माणिषिष स्वाह शब्दों बोधक निषेध तेजात्मूल अर्थोक्तम ते न सिदे जैसे चिंगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न जला ही सकती है वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती प्राण और इंद्रिया तो उसके पास तक नहीं फटक पाती नेत नेत इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते बल्कि इसको बोझ कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है निषेध की वृत्ति किसमें है इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे निषेध की ही सिद्धि न हो सत्व रजस्तम त्रिवे देख मदौ सूत्र महानहमति प्रवदंती जीवम ज्ञान क्रिया फल ब्रह्मैव भाति ब्रह्म तय परत जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्वरज तम मै प्रकृति कहकर वर्णन किया गया फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्व क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव के उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो सब सब वह ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है कहाँ तक कहूँ जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है सब कुछ ब्रह्म है इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है नात्मा जान मति नए थते सौ न चीयतेचारिण ही सवन पुपलब्धि प्राणो यथेन्द्रियन विक सत वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है सब में है देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है अविनाशी है वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है जैसे प्राण तो एक ही रहता है परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम ही जाते हैं हो जाते हैं वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है अंडे सुपे तेो जीव मुपति प्रसुप्ते गणेमी कूटस्थ आशयमृते तदनु स्मृतिर्न जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है सुषुभ्ती अवस्था में जब इंद्रियाँ निचेष्ट हो जाती हैं अहंकार भी सो जाता है लीन हो जाता है अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो सक कैसे हो कि मैं सुख से सोया था पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है चरण भक्त्या के तो चेतो मेध गुण कर तस्म विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्व साक्षा यथाम सवित्रकाश जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है तब भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म का साक्षात्कार हो जाता है जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है राज पुरशो ये परम राजा निवि पूछा योगीश्वरों अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रतिशीघ्र परम नयर्म अर्थात कर्तित्व तो कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है एवं प्रश्न पूर्व ना ब्रुवन ब्रह्मण पुत्रा त्रता एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्श्वाकुष के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकाद ऋषियों से पूछा था उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया इसका क्या कारण था कृपा करके मुझे बतलाइए कर्मा कर्म विमे ते वेदो नलौक वेद तत्र मुह्यंत सूरय अब छठे योगीश्वर आविरहोत्र जी ने कहा राजन कर्म शास्त्र विहित अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती वेद अपौरुष है ईश्वर रूप है इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकार ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया परोक्षवादो वेदोयम बनुशासनम कर्म मोक्षा कर्माणिधत् जगदम यथा यह वेद परोक्षवादात्मक जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम हो और तात्पर्यार्थ कुछ और हो उसे परोक्ष हैं यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औसत खिलाते हैं वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है ना चरे जस्तुक्तम स्वयं विकर्मणा विकर्मणाधर्मे न मृत्यु मुपैति जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है जिसके इंद्रियावश में नहीं है वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह वेहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है वेदोक्तमे नोचनाथ इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है जो वेदों में स्वर्गा रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है नके स राजन जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करें, लब्धा करे लहापुरुषमूर्त्यात्म पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगी अभीष्ट जान पड़े उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे सुचे सम्मुखे मना पिंड पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे तत्पात विधिपूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें अर्चा चाधोपचारे दबात्मलिंगाल निष्पाद्य प्रोक्षा पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करें। पाद्यादी नुपकथ सन्निधाप्य समाहितः समातिक मूल मंत्रेण चार्च तदनंतर एकाग्र चित्र होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्रीमूर्ति में चिंतन करें। तदनंतर हृदय सिर शिखा हृदया नम शीर्षे स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्टदेव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे सांगोपांगा सपाशद ताम ताम मृतिम समंत्र पाद्याघ्याई स्नवासो विभूषण गंधमाल्यातस्त्रे धूपदीपोपहारक सां संपूज्य विधिवत स्त वैस्तु नवेदरी अपने अपने देव के विग्रह की हृदय की अंग आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के विष्णु भगवान की पूजा में अक्षतों का प्रयोग केवल तिलकालकार में ही करना चाहिए पूजा में नहीं नाक्षत अर्चय विष्णु न केतव्या महेश्वरम तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्त्रोत्रों द्वारा स्तुति करके परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे आत्मान तन्मयम ध्यान मृतिम संपूजे धरे से साधामनायु सत्तम अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए निर्मल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए एवम अन्यों तो यजति वोषेज स्वरमात्मान अचिरा मुच्यते इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंशा चयतायादश स्कंधे तृतीध्याय